आर्यांने प्रथम प्रकाश वालिस्व मंत्र मूल स्तुति ओम यो विश्वस्य विश्व जगत यो ब्रह्मणे प्रथमो गा अविंद इंद्रो योग दूर दवातिर मख्याय भवामे ऋग्दार पांच व्याख्या हे मनुष्यों जो सब जगत स्थावर जड़ अप्राणिका और प्राणत चेतना वाले जगत का पति अधिष्ठाता और पालक है तथा जो सब जगत के प्रथम सदा से है और ब्रह्मणे गाह अविंदत जिसने यही नियम किया है कि ब्रह्म अर्थात विद्वान के ही लिए पृथ्वी का लाभ और उसका राज्य है और जो इंद्र परमेश्वर्य परमात्मा डाकुओं को अधरान नीचे गिराता है तथा उनको मार ही डालता है मरुत्व हवा मे आओ मित्रों भाई लोगों अपने सब समीति से मिलके मरुत्वान अर्थात परम अनंत बल वाले इंद्र परमात्मा को सखा होने के लिए अत्यंत प्रार्थना से गद गद होके बुलावे वह शीघ्र ही कृपा करके अपने से सखित्व अर्थात परम मित्रता करेगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं पदार्थ यह जो विश्व से सबका जगत जगत सावर जड़ अप्राणी का प्राणत चेतना वाले जगत का पति ही अधिष्ठाता और पालक यह जो ब्रह्मणे ब्रह्म अर्थात विद्वान के लिए ही प्रथम प्रथम सदा है गाह पृथ्वी का अविंदत लाभ और उसका पृथ्वी का त, आ, राज्य है इंद्र परमेश्वर्य परमात्मा यह जो दस्यून डाकुओं को अधरान नीचे अवातिरत गिराता है मरुत्वतम उस परमानंद बल वाले इंद्र परमात्मा को सख्याय सखा होने के लिए हवामहे अत्यंत प्रार्थना से गदगद गद होके बुलावे अन्वय यह प्रथमा इंद्र ब्रह्मणे गा अविंदत यो दस्यू धरान वातिरत यो विश्वस्य जगत प्राणतस्पतिर्वर्तते तम मरत्म सख्याय वयम हवामे